ब्रह्मचर्य तजया एवं ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्य अर विंद तेजाव स ब्रह्मलोक तमाम लोकेश कामचारो भवति जो ब्रह्मचर्य के द्वारा इस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं का यह ब्रह्मलोक है उनका सब लोकों में यथेक्ष संचार होता है यज्ञा अथियते ब्रह्मचर्य तत् ब्रह्मचर्य योगाता तम विंदते अथ अष्ट मचक्षसेते ब्रह्मचर्य तत् ब्रह्मचर्य हे इिष्ट्वा आत्मांदते अब जिसे यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जो जानता है उसे उसकी प्राप्ति होती है और जिसे पूजन करते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि साधक ब्रह्मचर्य से ही पूजा करके आत्मा की प्राप्ति करता है अथ यत सत सत्याय्याचक्षते ब्रह्मचर्य तत् ब्रह्मचर्य स आत्मा विन्दते अथ यमौन मिचक्षसे ब्रह्मचर्य तत् ब्रह्मचर्य आत्मादुते अथ यदनाशकायनमें ब्रह्मचर्य तत् ही आत्मा नश्यसे यम ब्रह्मचर्य न अनुविंदते और जिसे सत्यायण कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है ब्रह्मचर्य से ही सत रूप आत्मा का प्राण रक्षण होता है और जिसे मौन कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि साधक ब्रह्मचर्य से ही आत्मा को जानकर उसका मनन करता है अब जिसे अनशन कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि जो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होने वाला यह आत्मा नाश नहीं पाता अथ यदरण्याजन मिथ्याचते ब्रह्मचर्य तत् तदरच हई न्यारण्यो ब्रह्म लोक तृतीयसा मिथो सरह तदस्वस्थः सोमवसनः तदस्वस्थ सोमवशन तत्पराजिता पूरब्रह्मण प्रभुवित हिणमय तद एव तो्यं चारण्यवोब्रह्मलोक ब्रह्मचर्य और जिसे अरण्यवास कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है वहाँ ब्रह्मलोक में अर और न्या ऐसे दो समुद्र हैं इस लोक से तीसरे द्यूलोक में ऐर नाम का आनंद मद प्राप्त करा देने वाला सरोवर है वहाँ अस्वस्थ वृक्ष है उसमें से सोमरस झरता है वहाँ ब्रह्म की अपराजिता पूरी है प्रभु ने निर्माण किया हुआ उत्तम सुवर्णमय गृह है उस ब्रह्मलोक के ये दो अर और न्या नाम के समुद्र जो ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं उनका ही यह ब्रह्मलोक है उनका सब लोकों में यथेक्ष संचार होता है हार्दागृृृह सतताया अथवा ऐसा हृदय से नाड़्यल से शुक्ल नील से पीतित असौवा आदित्य पिंगल एष शुक्ल एश नील एश पीत एश, एश लोहित जो ये हृदय की नाडियां हैं वे पिंगल शुक्ल नील पीत और लोहित ऐसे सूक्ष्म रसों से भरी हुई है यह आदित्य पिंगल है यह शुक्ल यह नील यह पीत यह लोहित है तद था महापथ आजत उम ग्राम गमं चामु चमेता आदि रश्म उछा मुंस्मादीत प्रतायते त आसु नाड़ीसु सृप्ता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायनते जिस प्रकार एकाद महापथ इस ओर ओर के और उस और के दोनों गांव को जाता है उसी प्रकार आदित्य के एक दोनों लोक में जाते हैं यह लोक में और परलोक में जो उस आदित्य से निकलते हैं वे इन नाड़ियों में प्रविष्ट होते हैं जो इन नालियों से निकलते हैं वे इस आदित्य में प्रविष्ट होते हैं तद ये समस्तः प्रसन्नः समस्त प्रसन्न संप्रसन्न स्व ना आशु तदा नाड़ी सृिप्दे तम न कचन पापृशति तेजसाही तदापन्नोते जब यह वृत्ति रहित, असन्न गाढ़ निद्रा में रहता है सप्न जानता नहीं तब वह इन नाड़ियों में प्रविष्ट रहता है तब उसको कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता उस समय वह तेज से संपन्न रहता है तदेश श्लोक सतमतई का हृदय ना साम्रथित तयोध्वान अमृतत्वी विस्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती उत्क्रमणे उस अर्थ का यह श्लोक है हृदय की 101 सौ हैं उनमें से एक मस्तक की ओर गई है उसके द्वारा ऊपर जाने वाला अमृतत्व को प्राप्त होता है शेष नाड़ियाँ चारों ओर फैलती हैं अर्थात नाना योनियों के लिए कारण बनती है नाना योनियों के लिए कारण बनती है